जनक जी बोले नहीं है मर्यादा है क्या ज्ञानी ज्ञानी के स्वागत के लिए नहीं जा रहा छत्री छत्री के स्वागत के लिए नहीं जा रहा फिर बोले विरक्त महात्मा के स्वागत के लिए जा रहा यह मर्यादा है हम जहां हैं वहां तो रहे हमारी अपनी महात्मा है और इसलिए जनक जी गए विश्वामित्र जी को प्रणाम किया कुशल मंगल की चर्चा हो रही थी उसी समय श्री राम आए अब राम जी आए तो सब चौंक गए कौन जनक जी ने भी कहा ऐसा तो देखा ही नहीं आह इन्ह नहीं बिलोकत अति अनुरागा बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा ये कौन है महाराज तो अब देखो दो ज्ञानियों की बातचीत जनक जी कहते हैं कि ये कौन है और विश्वामित्र जी मौन है जनक जी बोले हम आपसे ही पूछ रहे हैं कि ये कौन है आप मौन क्यों है विश्वामित्र जी का भाव यह है कि कोई अज्ञानी पूछता तो हम बताते कि ये कौन है जब ज्ञानी पूछ रहा हो तो हम क्या बताएं? आप तो सारी दुनिया को बताते हैं कि मैं कौन हूं और ये कौन है और वो कौन है तो आप खुद जानो ये कौन है जनक जी बोले नहीं आप बताओ ये कौन है और विश्वामित्र जी उत्तर क्या देने ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी उत्तर समझते जनक जी पूछते हैं कि ये कौन है विश्वामित्र जी बोले ये सबको प्रिय है ये उत्तर है पर ये ज्ञानियों की भाषा जैसे हम आपसे पूछे कि आपका किसी से पूछे कि भैया ये कौन है और दूसरा कोई कहे ये ये सबको अच्छे लगते हैं ये कोई उत्तर हुआ पर यह ज्ञानियों की भाषा है विश्वा जनक जी पूछते हैं, ये कौन है विश्वामित्र जी बोले ये सबको प्रिय लगते हैं अब निश्चय कर लो सबका प्रिय कौन है अपना आपा सबको प्रिय है यह सबके अपने आत्म स्वरूप है यह ब्रह्म बोध के रूप में अभिव्यक्ति की विश्वामित्र जी ने जनक जी के समक्ष लेकिन अब राम जी को हंसी लगी कि एक कह रहा है कि ये कौन है दूसरा कह रहा है कि सबको अच्छे लगते हैं लेकिन एक बात है राम जी को हंसी तो लगी पर मर्यादा देखो दोनों की बात अगर अटपटी हो रही है और अपने को हंसी आ रही है और अपने से बड़े हैं दोनों पूज्य हैं और हंसी रुक नहीं रही इसका मतलब ये थोड़ी खुनी के सामने हा हा करके अरे महाराज आप भी आप कुछ कह रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं वहा महाराज आज क्या ये मर्यादा है और राम जी की मर्यादा देखो बड़ों के सामने कैसी है जनक जी ने पूछा ये कौन है विश्वामित्र जी बोले ये सबको प्रिय है तो राम जी प्रिय सब ही जहां नगे प्राणी रामकर राम जी मन ही में मुस्कुरा लेते हैं पर मुख पर ऐसा भाव नहीं आने देते ताकि इनकी उपेक्षा हो इनकी मर्यादा बिगड़े यह अपने से बड़ों की मर्यादा कैसे करें परशुराम जी आए लक्ष्मण जी भी हंसते हैं और राम जी भी हंसते हैं उनकी बात सुनकर क्योंकि परशुराम जी क्रोध में और क्रोध में जो मन में आता सो बोल रहे हैं और ऐसे कोई बोले तो हंसी तो आती है लक्ष्मण जी भी हंसे लेकिन और राम जी भी हंसे लेकिन एक बात है लक्ष्मण जी की हंसी देखकर और नाराज हो जाते थे परशुराम जी हंसत देख नक्शिख व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी अच्छा राम जी भी हंसते लेकिन कैसे हंसते भ्रघुपति ब कुठार उठाए तो राम जी को जब हसी आई तो मन मुस्कान मन में लेकिन मन की मुस्कुराहट का भाव कहीं मुख पर ना आ जाए तो एक काम और किया राम जी ने सिर झुका लिया ताकि मुख ही ना दिखे भ्रघुपति ब कुठार उठाए मन मुस्काई राम सिर उ यह राम जी की चरित्र है। यह राम जी का शील है अपने से बड़ों की हंसी ना हो जाए इसीलिए हमें तो कभी कभी लगता है कि किसी की हंसी मत उड़ाओ हंसी मत उड़ाओ और अगर कोई बात हो भी गई हो तो हंसी में उड़ाओ लेकिन हंसी मत उड़ाओ हंसी में उड़ाओ पर हंसी मत उड़ाओ और उनकी बड़ों बड़ों की कोई बात ऐसी हो जाए तो मन मुस्का राम सिरनाए और आज विश्वामित्र जी जनक जी के संवाद में मन मुस्काए राम सुनवानी जो मन में ही मुस्कुरा लेता हो मुस्कुराहट को मुख पर ना आने देता हो केवल इस भय से कि बड़ों का अपमान ना हो जाए ऐसा शीलवान राम जी जैसा और कौन होगा ऐसी मर्यादा की स्थापना करने वाला भी कोई दूसरा नहीं इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम है अब जनक जी ले गए ठहरा दिया सुंदर सदन सुखद सब काला तहा बास नये दीन भुआला ठहर गए ठहर तो गए लेकिन लखन हृदय लालसा दिसे लखन लख लालसा वि सेखी लख लग... प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकु लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन की इच्छा हुई पर मर्यादा देखो राम जी के अनुज है प्रभु भय मुनि सचाई विश्वामित्र जी का तो संकोच ही है राम जी का डर है कि अगर हम ऐसी कहते गुरु जी आप कहो तो जरा भूमिया है अब बड़ी मुश्किल प्रभु भय बहुर्य मुनि ही सब कुछ सकुचाही प्रकट न कह मन ही मुसुकाही यह बड़े से प्रेरणा ली छोटे ने मन मुसुकाई राम सुन बानी तो आज लक्ष्मण जी भी मन ही मुसुका राम जी समझ गए राम अनुज मन की गति जानी राम जी अपने छोटे भैया के मन की गति जान इसका अर्थ क्या है अपने से अधिक दूसरे के मन का ख्याल रखना और जो छोटा है मन छोटों का रहना चाहिए बड़ों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और छोटों की रुचि रखनी चाहिए लक्ष्मण जी की रुचि है नगर देखने राम जी बोले गुरु जी आपकी अगर आज्ञा हो लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं गुरुजी बोले नगर देखना चाहते दे, लक्ष्मण जी हां ठीक है महाराज जनक के अनेक सेवक घूम रहे हैं चार को बुला लेते हैं कि जाओ लक्ष्मण को नगर दिखा ला राम जी बोले गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को नगर मैं दिखा ला गुरुजी बोले राम जी आप हाँ गुरुदेव अगर आज्ञा हो आप पहले जनकपुर आए हो कभी इसके पहले आए नहीं आज तक नहीं नगर देखा ना जब आपने नहीं, नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओ गुरुजी नगर तो महाराज जनक के सेवक ही दिखाएंगे और गुरुजी बोले देखना है लक्ष्मण जी को आप क्यों जा रहे हैं राम जी बोले गुरुजी मैं मैं तीसरा काम करूंगा नगर देखेंगे लक्ष्मण जी नगर देखना लक्ष्मण जी का काम और नगर दिखाना का सेवकों का काम है और फिर आप क्या करो राम जी बोले गुरु जी मैं तीसरा काम करूंगा नगर दिखाए तुरंत ले आऊं इनको जल्दी लौटा लाऊंगा और कितनी बढ़िया बात कही है ना राम जी जिसके संग होंगे वही दुनिया के बाजार में जाने के बाद गुरुदेव के पास जल्दी लौट आएगा भगवान जिसके साथ होंगे नहीं तो बाजार में जाकर लौटना मुश्किल है भगवान लेकिन गुरुजी क्या बोले गुरुजी मुस्कुराए राम मैं समझ गया दोनों भैया जाओ लेकिन एक बात है क्या बोले मैंने एक बात समझ ली क्या राम सचमुच तुम प्रेम के स्वरूप हो मैंने ये देख लिया कि लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते और राम तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते इसीलिए जा रहे हैं और राम जी गए तो लाभ हुआ राम जी इसीलिए गए कि लक्ष्मण है इनके साथ मैं रहूं तो ठीक है इन्हें अभी नगर में जा रहे हैं पता नहीं वैसा ढंग आता है कि नहीं और वही हुआ जैसे ही दोनों भैया गए जनकपुर की देवियां अट्टालिकाओं में झरोखे से झांक कर फूल बरसाती हैं आपस में चर्चा करती हैं बड़े सुंदर हैं तुम तो इन्हें जानती हो पहले तो एक सखी बोली जानने की बात तो बाद की है सोने को गुमान गयो गोरे को, बिलो की सामरे को देख नील कमल लजाए हैं भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई बे पे युगल कुमार संग कौशिक जू लाए हैं हेरत हजारन के हीरा हरन किए लाखन के लोचन चितई के चुराए हैं दौरी दौरी मिथिला की आली कहें आपस में चित्त को सम्हारोरी पुरी में चोर आए हैं ये चित चोर विश्व विलोचन चोर पहले तो यह चर्चा हुई फिर लगा कि अगर एक बार ये ऊपर देख लेते तो हम भी इन्हें देख लेते क्योंकि ऊपर से सिर ही सिर दिख रहा चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा है और ये ऊपर देखे तो बोली ये ऊपर नहीं देखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम और सचमुच राम जी ने यही आदर्श रखा हां अगर इनकी जगह कोई वृंदावन बिहारी लाल हो लीला पुरुषोत्तम है लीला देखनी हो तो श्री कृष्ण की और मर्यादा देखनी हो तो श्री राम की और इसीलिए श्री राम का आदर्श चरित्र हंसों के लिए है और श्री कृष्ण की लीला तो परम हंसों के लिए है इसीलिए श्रीमद् भागवत को परम हंस संगीता कहा परमहंस मिथिला की देवियां राम जी के नहीं देखने से हैरान है कि एक बार भी देख लेते और ब्रज की गोपियां तो श्री कृष्ण के देखने से ही हैरान है पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है तो एक सखी बोली ये ऊपर नहीं देखेंगे अपनी मर्यादा में रहेंगे चलेंगे तो लेकिन अपने ढंग से चलेंगे इधर उधर नहीं देखेंगे देखेंगे एक एक सखी बोली काम करो करो इनके बारे में कुछ बात करो तो, देखेंगे। तो थोड़ा जोर से बोलना शुरू किया बहन ये दो राजकुमार जा रहे इन्हें तुम जानती हो कौन है तो दूसरी बोली इनकी कौन कहे मैं इनके बाप तक को जानती हूं बाप को हा और नाम लिया तुलसी राजनीत ने ये दो दशरथ ढोटा दो दसरथ के ये दो दस, के दो दस, के होता। ये दो दस बा ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं अब राम लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया बोले प्रभु राम जी बोले क्या है बोले ये कुछ देवियों की आवाज सुन रहे हैं अपने पिताजी का नाम लेकर बातचीत कर रही हैं। कोई जान पहचान वाली लगती है आप कहो तो एक बार देख ले राम जी बोले इसीलिए हम संग आए अकेले नहीं भेजा राम जी का संग आना क्या है राम जी तो मर्यादा के रूप है और लक्ष्मण जी मन के रूप है और ये जनकपुर ये सीता भैया का नगर है माया का नगर है और कितना बढ़िया संकेत है कि मन माया के बाजार में तो जाए लेकिन मर्यादा को साथ लेकर जाए यह कथा संदेश देती है मर्यादा के रूप श्री राम राम जी बोले हम इसीलिए इधर उधर नहीं देखना चुपचाप चलो एक सखी बोली इन्होंने तो देखा ही नहीं ऊपर दूसरी बोली बड़े बाप के बेटे हैं सोचते होंगे हमारे बाप को कौन नहीं जानता एक काम करो उनकी माताओं के नाम ले और बोली पिता तो महाराज दशरथ है माताएं दो हैं अलग अलग हैं ये राम जी की मैया कौशल्या जी सांवले राजकुमार यही राम है इनकी मैया कौशल्या और गोरे राजकुमार का नाम लक्ष्मण इनकी मैया सुमित्रा हाँ अब तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु बुरा मानो भला एक बार तो देखेंगे पिताजी की कौन का ये तो माता जी तक को जानती और अलग अलग पता है इन्हें सब राम जी बोले ना अपनी मर्यादा में चले चलो इधर उधर मत देखो तभी गुरु जी तक पहुंचोगे नहीं यहीं अटके रह जाओगे एक सकी बोली इन्होंने तो ऊपर देखा ही नहीं तो दूसरी बोली ये राजकुमार दोनों बहरे तो नहीं है दूसरी बोली हमें तो गूंगे भी लगते हैं आपस में भी इशारा ही करते हैं कितना बढ़िया संकेत है ये बहरा किसे कहा जा रहा जो सुनाई बिनू काना और गूंगा उससे कहा जा रहा जो बिनू बाणी वक्ता बढ़ जोगी लेकिन भगवान बहरे बने रहे ऐसी बातें जो इधर उधर देखने के लिए प्रेरित करें ऐसी बातें सुनने के लिए बहरे ही बन जाना अच्छा है अपनी मर्यादा में रहे यह राम जी का चरित्र और जो बात कहने से गड़बड़ी हो सकती हो ऐसी बात नहीं बोले ही बने रहे तो अच्छा है तो सखियों ने पुष्प बरसाएं पुष्प बरसाने से तो ऊपर देखेंगे नहीं देखा पर पुष्प का निमंत्रण तो मिल ही गया था इतने में नगर निवासी बालक मिले बालकों ने कहा कि हमारे यहां चलिए निज निज रुचि सब ले ही बुलाई सहित स्नेह जाई दो भाई और नगर दर्शन करके चाप मख भूमि देखकर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 परिचय अभी अभी हुआ है राम जी बोले मित्र मन मानस में पाकर स्नेह नीर कमल समान सदा फूले और फूलेंगे चक्रवर्ती ताज क्या तीनों लोक राज सुख प्रेम के मुकाबले न तूले हैं न तूलेंगे बिंदु कवि भक्तों के टेढ़े सीधे अनोखे चोखे भले बुरे वचन कबूले हैं कबूलेंगे कार बार जग के हजार बार भूले किन्तु प्रेमियों के प्रेम को न भूले है न भूलेंगे यह सही लेकिन अचानक राम जी डरने लगे क्या हुआ क्या हुआ भाव देखा मित्रों के प्रति और भय लक्ष्मण क्या हुआ प्रभु अरे चलो क्यों डर लग रहा है क्यों देर हो गई गुरु जी क्या सोच रहे होंगे गुरु जी डांटेंगे तू सिदार्थ जी की आंखों में आंसू जब रामजी डरने लगे गुरुजी से तो तुलसीदास जी बोले जानते हो कौन डर रहा है गुरुजी से कौन डर रहा है कौन डर रहा है बोले जिसके डर से डर डरता है जास जा डर कह डर होई? जिसके डर से स्वयं डर डरता हो काल डरता हो वे भगवान गुरुजी के डर से डर रहे देर हो गई गुरुजी। डांटेंगे कि अब इतनी देर कर दी गुरु कहा चले त्रास मन में डर है आहा ये भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आप किससे डरते हैं भगवान बोले वैसे तो नहीं डरते हैं लेकिन कहीं मर्यादा न टूट जाए इसी डर से डरते हैं गुरुदेव की मर्यादा है जास त्रास डर कहाँ डर होई भजन प्रभाव दिखावत सोई और गए और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके सिर झुकाकर बैठ गए सिर ऊपर नहीं कर रहे विश्वामित्र जी ने जो राम जी का शील देखा मन ही मन प्रणाम कर लिया कि ऐसी मर्यादा तो परमात्मा ही निभा सकता है और श्री राम तुम साक्षात परमेश्वर हो पर मर्यादा की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हो मर्यादा तो कोई तुमसे सीखे ऐसे श्री राम स्वयं मर्यादा का पालन करते हैं और लक्ष्मण जी के संग संग गए कि यह भी मर्यादित रहे जो स्वयं मर्यादा का पालन करे अपने पीछे चलने वालों से मर्यादा का पालन कराए और वही स्वयं सुखी हो सकता है और मर्यादा से जोड़कर दूसरे को सुखी कर सकता है और दूसरे की कौन कहे श्री राम की दी हुई मर्यादाओं का जो पालन करेगा उसे निश्चित जीवन में विश्राम मिलेगा क्योंकि सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु के चरणों में वाक के पुष्पांजलि अर्पित है चर्चा को विराम बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम श्री राम जय राम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 श्री हनुमान जी महाराज की श्री राम कृष्ण भगवान की श्री तुलसीदास जी महाराज की